ज्ञान से मिथ्याय संसार निवृत्त नशंका पर जवाब दिया था बोधे नक्षानूपो ही, ही, ही जना जैसा देवता वैसा भेंट पूजा ये लोक में भी सामान्य रूपेण जनता का आकृति है उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझो जैसा बंधन उसका निवारण करने वाला ज्ञान भी वैसे यद्यपि कहते वो सारी चीजें कैसी थी कारण क्या है इसे बोलने के लिए वास्तव में जो कह रहा है कुटस्तो हम जो कह रहा है वो कौन कह रहा करे किताबास वह यह जानकर कह रहा है कि मैं वास्तव में कूटसती हूं यह जानने के बाद ही कहता मैं आज तक अपने आप को उपाधि के साथ करके भ्रमीभूत था कि मैं एक जीव हूं समझ में आ गया है उपाधि पड़ो प्रतिबिंब वास्तविक तो मैं कूटस्थ से अभिन्न नहीं हूँ आते कूटस्थ हूँ ऐसे व्यवहार ऐसी तो व्यवहार चिदाभास के रूप में रहते वक्त जो कर रहा है तो वो मिथ्या व्यवहार है कि अभी भी उपाधि तो है ना उपाधि तो बोल नहीं सकता है पहले बोल सके कुटस बोलता है ये कुटस अनुभव करता है कि चुनाव अनुभव करता है आपने क्या कुटस कर लो कर नहीं सकता चुनाव ही जब अनुभव कर रहा है चिदावास तो सौ उपाधिक है वो तो कुटस्त कैसे बोलेगा तब तो वो जो बोल रहा है वह गौण व्यवहार है मिथ्या व्यवहार है लेकिन वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या व्यवहार से भी क्या हो रहा है आपका बंधन भी छूट जाता है जैसे दृष्टान देते हैं हमारे गुरुआश्रम में मामा जी लगते थे रिश्तेदारी में ना मामा जी बड़े तो तंत्र मंत्र अपने आप प्रसिद्ध हो गए थे बड़े तांत्रिक थे। कोई खास नहीं थे तो हम लोगों को पता है वो क्या थे दुनिया में प्रसिद्धि बड़े तांत्रिक है ये है। उन दिवस लोग भूत छोड़ाने के लिए लाते थे भूत छोड़ाते ना लोग लो भूत छड़ जाते हैं कई तो नाटक करते हैं वो कहते थे निन्यानवे प्रतिशत नाटक एक वो क्या करते थे कि बड़ा वेशभूषा पहनते थे और बड़ा करके फट, फट, ऐसा ही भूत होगा निकल जाएगा दो बार तक नहीं आएगा जिंदगी खूब बोश बोलते थे पकड़ और ज्यादा तो औरतों की नाटक चलता है औरतों में चढ़ते तो जो पकड़ के लाया जाता था औरत को लाए तो क्या करते थे वो कोयला चलाए रखते थे उसका जो है को सुब उसमें जो मंत्र बोल करके क्या करते थे लाल मिर्च का पाउडर वो लाल मिर्च का पाउडर उसमें डालते लाल दिखता है सिंदूर समेत लोग लो समझते सिंदूर का पाउडर है तो क्या पता है ये सिंदूर नहीं है ये जो है कोई देवी देवी का कुकुम कांकुम नहीं है ये तो भाई मिर्ची का पाउडर है उन्हें क्या पता डाल दिया हम बेचारे सब पकड़ लेते थे डालते सब से, उसको बाल पकड़ लेता है। डाल दिया और उसको हो आज ना जो जाएगा ना लाल मिर्च का अंदर गैस। कैस परेशान नहीं, नहीं नहीं मेरे को भूत नहीं है कुछ नहीं है अपने आप परेशान करता है सब भाग्य सब भाग्य कभी नहीं आऊ तू छुड़ गया छुट गया नहीं अभी नहीं से, दोबारा ऐसे हालत पानी पानी, वो वो औरत की वो कहे कि कान पकड़ ले कोई वो सीधे पैर पकड़ लेते मामा जी कहते वो कहते, नहीं आएगा ना दोबारा बोल सही सही बोल भी आना है तो अभी कितनी बारह करता हूँ तीसरा बार के नाम पे तो भूत भाग जाओ निकालो पैसे निकालो पांच सौ एक रुपये लाल को कहते जैसा भूत वैसी दवाई और क्या करूँगा वाकई भूत होते ही है ये सब झूठे नाटक करते से घर में परेशान करते लोगों को भूत चढ़ गया बेचारे परेशान घर वाले सब उधर उधर ले ले ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। कहते मेरे पास मैं एक ही बार में छुड़ा छोड़ा दोपहर दो दो नहीं कहेगी और भूत मेरे गया ऐसे मारे थे पकड़ के बिल्कुल नहीं नहीं नहीं सकती। दबा देते ताकत लंबा थोड़ा शरीर बिल्कुल नाक लगा लेते कहा भूत रहेगा कभी तो। समझ नहीं आता बलिशी को करते हैं जैसा भूत वैसी दवाई नहीं मिलता बीमारी मंत्र भी काम कर जाता है ब्राह्मण तो थे जब छिड़क दे सच्चा मत भाग जाएगा नीचे जब करते थे गायत्री का अनुष्ठान करते थे देवी का अनुष्ठान करते थे इतना बढ़िया नव दुर्गा में हम लोग बुलाते थे घर पे थे उनको इतना बढ़िया पूजा करते थे और प्रणाम करते। एक स्वाद स्वाद प्रणाम एक पूरा खड़े हो जाएंगे गोल हाथ जोड़ के प्रणाम करते घूमेंगे फिर साष्टांग फिर खड़े होंगे इतनी भक्ति से करते थे रात भर पूजा होता था और सबरे जब आरती करते थे वो उनकी अंकों में आस अरे से अलंकार कर देते थे लगता था कल बांस की लकड़ी उठ करके उसके ऊपर सारा लगा के फिर वस्तुषण करते थे वो, सागत आग, लगता था कुछ और जिस घर में पूजा की है उस घर की सारी समस्या सुहा इतनी गजब उनकी शक्ति थी बहुत लोग बुलाते बड़े बड़े लोग बुलाते थे नवरात्र में हम लोग भी बुलाया अपने घर पर तो वैसे आ जाते थे तो थे आप ऐसे करेंगे बस बहुत ही बढ़िया नौ वो दिन अलग अलग अलंकार करके अलग ढंग से पूजा और विधवत करना और इसलिए वो लोग उसे बहुत डरते थे पूरे गांव से काम थे अच्छा भैया नहीं वो आ रहे दूर रोड पे आ रहे थे नौजवान लड़के डर के हमारे नीचे खड़े जाते कहीं कुछ बोल देंगे हो जाए हमारा कल्याण नौ नौजवान लड़के जो दूसरों में चढ़ाने में माहिर होते हैं वो भी सड़क पे किनारे हो जाते थे नीचे उनके जाने के बाद सामने आते इतने डर एक तो घटना हो गया था एक बार ऐसे आ रहे थे तो उनके बैल सड़ा भाग गया बैल जो घुस गया थे थी। उनके घर तो उनके वो थे नहीं वहां उनके घर का बैल था उनके नौकर ला रहा था किसी खेती में वो खेती वाले ला कर दिया आकर के घर पर हमारे खेती में धान खा हो हो गया हो गया उनका तुम थोड़ा खाने से, से बोल रहा जान बिजली थोड़ी खिलाया हमारे आदमी नेगला गई और भाग गई तो क्या करे मुझे हाथ में कंट्रोल नहीं हो पाया बैल से भाग गया तो खा गया तो खा गया जो जुर्माना तुम दो देगा पैसा उल्टा पुलटा पक रहा तेरा सारा धान के स्वाह हो जाए। दुष्ट किसी भी तरह जा करने को नहीं, सब नष्ट नह हो जाए। जा आश्चर्य करेंगे उस रात के बाद कुछ ही सब पीला हो गया जल के खतम एक रात के अंदर स्वा कहा उनके घर कहा उन्होंने बोला और पूरा उसकी खेती खत्म बहुत माफी मांगा उसने फिर उन्होंने कहा ऐसा करना पड़ेगा तुमको वहां पर हमसे पूजा करना पड़ेगा तभी दोबारा उसने थे थे नहीं तो गया भूमि से तो कुछ नहीं होने वाले उसके बाद सारे गांव वाले काम थे कहते भैया उससे उनके मुँह मत लगे वो जो कहे वो बस भगवान का वाणी है तो गाओ वो गढ़ा को घोड़ा गए तो यहाँ करना इतना डर पूजा हो जाता करा उसके बाद खेती होती थी उसकी लेकिन लोगों के अंदर जानकारी हो गई कि वाणी में में इतनी शक्ति है में बल है। अब हम लोग करते नहीं। ना गायत्री कर रहे हैं न कुछ कर रहे, हैं, तो क्या रहे। नहीं करते थे ना संग गुस्सा आ गया बोल, बोलना पड़ गया एक और घटना हुई थी लड़के का नारियल चोरी करता था बगीचे से नारियल बार बार चोरी करे परेशान परेशान क्या हो रहा है कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता था अब एक बार पंडित जी जो है सबेरे सबरे पहुंच गए सबरे सबरे गए नारी बगीचा में आता था चार बजे डोल डाले जाता जंगल उसी समय तोड़ताड़ के ले जाता था बड़ा छोत्रा बड़ा बदमाश था चढ़ा हुआ तो उसका उनका तेरा दोनों पैर सुन्न हो जाए बोल दिया। उतरी नहीं पाया वही पकड़ गया उतरा सुन उतरा बोल के चलाए ऐसे बोल के तो चलाए पंडित जी उन्हें पता भी नहीं वही फंसा है वहाँ वो उतर <laughs>. नहीं पा रहे वही चिपक गया निकली है निकल ही नहीं पा रहा है वहां उन्हें पता भी नहीं वो आ गए अब पूजा पाठ कर रहे सब हो रहा है अब वो लड़का घर नहीं पहुंचा जब वो लोग घर वाले ढूंढते ढूंढते आए तो बेदा पढ़ाए है फिर लोगों ने समझा पंडित जी ने भूला है फिर वो कहा पंडित जी आज देगा उनसे कुछ कह के चले गए फिर आए सब माफियों की मांग बहुत कुछ हुआ नाटक फिर वो गए और कि मां ना कर दे कुछ और हो सबसे सारे नौजवान हो बूढ़ा हो बच्चो सब भैया जो कहेगा वैसे हो जाता है सामर्थ्य भी तो नहीं वो कहते नहीं कहते थे लेकिन क्यों परेशान बर्बाद करें जब तो लाल मिर्ची से भूत भाग जाता है तो क्यों मैं मंत्र का प्रयोग करूं सब बोल देते हो थे हाँ, जिसका मैं देखता हूँ वहां लाल मिर्च से भाग नहीं रहा तब तो मंत्र प्रयोग करना निन्ना में प्रसुद्ध नाता जैसा भूत वैसी दबाव जैसा बंधन वैसा ज्ञान बंधन को मिथ्या ज्ञान निवारण करते हैं। सिद्धांत का जवाब है यहां इसे कदे तात्र यादृश रही थी लौकिक गाता उपाय अश्नि की व्याख्या जो चल रहा था वो खत्म कर अंतिम श्लोक है अश्वि की व्याख्या चाहिए तस्मादाभासपुरुषः पुरुष सकूटस्थ विविख्यतम कूटस्थ तस्मा, तस्मा इसलिए ही आभास पुरुष स स आभास पुरुष वह विचित जो जीव है वो क्या किया अपने आप को अब समझ गया मैं कूट से मिथ्याभूत अलग हो गया हूं कूटस्तो तम थ एव चिताभा निजम स्वरूपं क्या हो जान लिया मैं चिताभा हूं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है उटस्थ ही है यानी मैं वास्तव में, में उपाधि रूप वाला होता तो मैं जड़ होता उपाधि क्या है सारी उपाधियां जड़ है त्रिणात्मक है माया है, जड़ात्मक है लेकिन मेरे अंदर चेतनता भान हो रहा है इसका मतलब मेरा असली स्वरूप जड़ातुक उपाधि नहीं है मेरा असली स्वरूप क्या है वह कुटस्थ ही है ऐसा उसने अपना असली स्वरूप जो कुटस से कुटस् स्वरूप था उसको पहचान लिया और अपने आप को अब क्या कर लिया उपाधि से अलग कर लिया और समझ लिया मैं कुटस्थ इन व्यवहार क्या कर रहा है उपाधि को कूटस अलग रहकर तो इसलिए इस श्रुति में अयम इति पुरुष अस्मि ऐसा श्रुति बोली है कसम टीका का मतलब क्या यद जाना पड़ेगा ना पड़े पहले इसके भास है। भास भास का क्या है? इसलिए स्वरूप जिसलिए है कूटस्थ ही है तस्मात इसलिए पुरुषवदवाच्यः वाच्य कूटस्त सहित चिदाबास्य कौन है कूटस्थ सहित चिदाबाद वाला वह क्या किया अब उस उसकूस्थ को मिथ्या ने क्या कर दिया अपने से अलग कर लिया और पहचान लिया मेरा स्वरूप वो है अब तक तो खिचड़ी हो गया था अलग पहचान ही नहीं रहा था अब चिदाभास ने स्व ने अपना बिंब को पहचान लिया अब तक के प्रतिबिंब क्या कर रहा था जगत को देख रहा था बिंब की ओर ध्यान ही नहीं दिया कभी भी ध्यान ही नहीं गया था। सदा ये बात, अपने प्रतिफलनों के द्वारा से जगत देख रहा अब जाकर के श्रुति के आधार पर से गुरु की कृपा के द्वारा उसने अपने आप को कुटस को अपने से अलग देख रहा है अरे तो चारत में ज्ञास हो रखा था कुटस्थ अलग है ये रूप है चिदाबाद में ये तो उपाधि में छोटा सा प्रतिम है मेरा असली रूप क्या है उठस्थ ही ऐसा उसने अपने आप को देखा अलग करके देखने के साथ साथ यह भी निश्चय कर लिया मेरा असली रूप रूपस्थ है ऐसे जानने के बाद कहता है असलियत तो में मैं तो कूटस्थ ही हूँ ऐसा कौन कह रहा है चिदावास ही कह रहा है इसे कहते हैं लक्षणया तो कैसे कहेगा? हो तो नहीं सकता है ना वो तो है नहीं खुद अपने आप में तो उपाधि विशिष्ट है ना वो जब तक तो उपाधि विशिष्ट है तब तक तो ये बोलना भी व्यवहार होगा उपाधि छोड़ रहे तो व्यवहार ही खत्म हो जाएगा और बोल व्यवहार है का मतलब क्या उपाधि विशिष्ट है जो उपाधि विशिष्ट है वो कुटस्थ है नहीं है कैसे बोल रहे कुटस्त हम जान करके तब कहते हैं लक्षण से है। लक्षण द्वारा कूटस्थम स्मी अवगंत शक्न अभिप्राए ऐसा जानना संभव है इस अभिप्राय श्रुति अस्मी उतवती शुति में अस्मी शब्द का प्रयोग है अयमस्मी गोरुष आत्माजानी अयमस्मी गोरुष कि प्रतिबंब तो झुट्टा तो ही है लेकिन प्रतिबिंब प्रतिबिंब वो वो है वो हुआ पहले पहचान तो लें की मैं आश्रीमत बिंब हूँ तो मैं तो कह था हाँ, तो कि ब्रह्म हाँ तभी, हाँ, तभी कहेगा पहचानने के बाद अब ये जो कह रहा कौन करा लेकिन भी कह रहा जो कहना ब्रह्म तो होगा नहीं व्यवहार कौन करेगा भी करेगा भी क्या वो उपाधि सही थे फिर तो बोल कैसे रहा तीसरे कह रहे हैं वो जो बोल रहे लक्षणा से बोलता है लक्षणा क्या करना है मैं से क्या लेना है को सच बोल रहे स्थित है ना यदि सूर्य कहे सभी गढ़ों में जब दिख रहा हूं मई हूँ तो गलत थोड़ी कह रहा है सौ दर्पण रखा जाए सौ दर्पण में आपका चेहरा आ रहा है तो आप कहेंगे सौ दर्पण में मैं ही दिख रहा हूँ तो गलत बोल रहे हैं आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन एक अलग चीज है का दो बातें ध्यान रखने का यहाँ पर एक और आप कहेंगे कि मैं ही इन सब में दिखाई दे रहा हूं यहां तक तो ठीक बोल रहे हैं यदि आप कहते मैं इन सब में सत्य भी हूं वो गलत होता है भगवान ही नहीं कह रहे हैं जो सभी हृदय में जो दिख रहा है वो भूतों में जो दिख रहा है वो मैं सत्य हूं ये नहीं कह रहे इतना ही कह रहे मैं सभी भूतों में रहता हूं प्रतिम रूप में रहता हूं ज्यादा नहीं वो सत्य या असत्य अलग बात वो मान कह रहे हैं कि सत्य है वो जो है अंदर वो सत्य है ऐसा नहीं कह रहे ये नहीं क्योंकि मिथ्या है ना इसे उसको कह नहीं सकते, सकते। कहने किस दृष्टिकोण से कह रहे है, वो हमें देखना ये वो जो कह रहे इसलिए कह रहे हैं तब आप पहचान सके जब आप मालूम ही ना हो आप प्रतिबिंब है आप बिंब का खोज कैसे करें यदि आप आपको कह दिया कि आप अलग ही हैं यदि ईश्वर कह देता इन सकल भूतों में जो जीव है वो अलग है मैं नहीं हूं उस उसमें कुछ में भी फिर आप क्या कर अपने आपको बिम करके समझने कर के समझ पाते कभी कभी आप भगवान ने कह दिया मैं ही इन सकल भूतों में हूं तो आप मजबूर हो गए इसका मतलब मैं जो हूं क्या हूं फिर सोचना पड़ेगा ना यदि ईश्वर ही यहां है ये जो मैं मैं बोल रहा हूं मैं मैं कौन हूं तब आपको समझ में आएगा ये जो मैं मैं करके देवदत्त एकदत्ता बोल रहा है भूत बोल रहा है ये क्या है ये प्रतिबिंब है ये मिथ्या असलियत में ये जो प्रतिबिंब जिसको अपने आप उपाधि के साथ जोड़ करके अहम देवदत्तवास में बोल रहा है ये जो मैं बोल रहा हूं ये गलत बोल रहा हूं और सचमुच में वही यहां होने से मैं उसका प्रतिबिंब हूँ अनुभव में आते इसलिए कहा जा रहा है कि आपका विवेक जगे आप ये जान ले कि वाक्य में हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है जो सौपाधिक अस्तित्व की चर्चा है उपाधित अस्तित्व जो व्यवहार हो रहा है इसलिए ये तो बिल्कुल अस्तित्व नहीं ये है ये झूठा है सच्चाई बिंब ही है और ये उपाधि कल्पित है ये निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया जरूरी है उस प्रक्रिया के अंतर्गत बात कहा जाता है सभी में आत्मा है फिर कहा नहीं नहीं सब आत्मा में ही है देखो और ऊपर उठा सब, सब आत्मा में सर्वस्मिन आत्मा अस्थि आत्मनी सर्वम अस्थि पहले तो सर्वस्मिन आत्मा अस्थि ये निम्न ग्रेड हो गया इससे पहले क्या हो गया सर्वस्व आत्मा नस्थि मंदिर रामो अस्थि मंदिर में ही राम भगवान है ये और निम्न कोटि हो गया बिल्कुल मूढ़ों के कहीं भी भगवान राम नहीं है केवल मंदिर में है मंदिर में जाओ पूजा अर्चना करो फोटो में राम है फोटो रखो आरती उतारो तुम उसके दास हो ये बिल्कुल निम्न कोटि की साधना है इससे ऊपर उठकर कहेंगे नहीं केवल मंदिर में मूर्ति में फोटो में नहीं है ये सभी के अंदर राम ही है उत्कृष्ट हुआ नजदीक कर दिया आपने आपको वहां मंदिर भागने की जरूरत नहीं पूजा मंदिर में अपने फोटो देखने की जरूरत नहीं जो भी सामने में हर उपाधि के अंदर राम को देख जब सब उपाधि में राम है इस उपाधि में भी तो राम है ना अपने में भी राम है, मानना पड़ेगा अपने में मानो यह है ग्राम। इसके फिर इसके बाद क्रम कहेंगे ये कहा है इसमें राम वाक्य में नहीं है राम में ये चीज करते और खुश पर्दे में चित्र है चित्र में पर्दा है तो देखा चित्र में भी कपड़ा है ही लेकिन कपड़े पर ही चित्र है ये जानना और श्रेष्ठ होगा और सीढ़ी हो गया ना ये सीढ़ी बनेगी नहीं भाई, अब हो गया राम में सद आत्मा में सब सद उससे ऊपर उठोगे, आत्मा ही है सब कुछ है ही उस उसकी लास्ट में कौन चे अजात सीढ़िया वेदांत को समझाने की प्रक्रिया में अलग अलग सीढ़ियां बनाई जाती है अलग अलग तरीके समझाया जाता है तीसरी प्रक्रियाओं को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं लक्षण क्या करा है आवास क्या कहता है लक्षणा से कुटस तो हम अश्वी व्यवहार अब प्रश्न ठीक है पुरुषो पुरुष हो गया तीन से आठ तक नौ से अब यहां अठारह तक आपका अश्वि खत्म हो गया आगे क्या होगा कहते पुरुषो अहम अस्मि के साथ तो प्रगत हमेशा अस्मि के साथ हमेशा, थे हमेशा थे होता है क्योंकि आपने कहा ना अश्म्युत कर दिया है अश्मयपदे समिक अप्रयुच्य मन अभी उत्तम पुरुष नहीं असमी के साथ मैं जुड़ता हमेशा है नहीं जुड़ता है नहीं जुड़ता अस्थि के साथ है जुड़ता अस्थि में है अश्मी के साथ हमेशा मैं जुड़ता क्योंकि व्याकरण शास्त्र कहता है अहम अस्मी बोलो चल केवल अश्मी बोलो तो भी चलेगा अहम का प्रयोग करो ना करो अश्मी का बोलने से अहम का बोध हो जाता है किस्मत बदले स्थानी महा अस्मद ही उत्तम शेष प्रथम उनका प्रयोग करो न करो अस्मद युष्म शेष का प्रयोग न करो तो भी उनका ग्रहण हो जाएगा भगवती स भवती अर्थ निकल जाएगा स न कहो तो भी ग्रहण हो जाएगा हो भवसी तम न कहने पर भी भवसी कहती तम ग्रहण हो गया भवानी हम ना भी कहें तो भी चलेगा अहम भवा में अर्थ हो जाएगा उसका इसरा क्या स्थान अपी स्थान अपि का मतलब क्या प्रयुज्य माने अप्रयुज माने अत जब मंत्र में अश्वि कह दिया है तो अहम तो ग्रहण हो ही गया और अयम कहां से घुसते विरोधी चीज है अहम तो आंतरिक है अयम शो से भिन्न के लिए कहा जाते हैं ना इधम का पुलिंग में अयम बनता है और इस मंत्र में अयम अस्मि क्यों प्रयोग हुआ अयम के साथ तो अस्थि प्रयोग होना चाहिए अस्मि नहीं होना चाहिए इदमस्ति, अस्थि तम असी नहीं होता इदम के साथ अस्थि प्रयोग होता है है ना यशुम के साथ असी और अहम के साथ अस्मी असम प्रयोग हो गया है, तो अहम का ही अध्याय होना चाहिए था बल्कि आपने जो अध्यय करा था, तो दूर की बात उल्टा मंत्र में श्रुति ने अयम प्रयोग कर दिया और अयम हमेशा स्व से भिन्न के लिए साक्षात्कार के विषय के लिए प्रत्यक्ष विषय के लिए प्रयोग होता है अयम यम लेखनी प्रयोग हो गए ना अयम पुस्तक स्व से भिन्न प्रत्यक्ष विषय को अयम प्रयोग होता है और आपने आत्मा के लिए भी अयम प्रयोग कर दिया इसलिए इसको समझना पड़ेगा क्यों श्रुति ने अयम अहम अश्ली के साथ अहम हो रहा था फिर भी अहम ना बोल करके या ग्रहण ना करके अयम को क्यों ग्रहण किया है इस पर चर्चा आरंभ करते हैं यहां से लेकर के सत्तावनवे श्लोक तक नाइनटीन टू फिफ्टी सेवन से सत्तावन तक पुरुषस्मित पद दो अभिप्रा अभिधा अयम पद प्रयोग अभिप्राय असंदिग्धा विपर्यस्त बोधो देहात्मीक्ष तत्व दुम अयमित्विधीय कहते हैं दुनिया में व्यवहार में जो है लोग हमेशा इदम शब्द के साथ जुड़े वस्तु में असंिग्ध और अविपर्यस्त मान के शब्द ये पे ऐसा होता नहीं है इधम रजतम ब्रह्म यानी अयम सर्प ब्रह्म यानी लेकिन यथार्थ भी कैसा होता हैज्जु यथार्थ इन शुक्ति यथार्थ अविदम आ गया ना लेकिन व्यवहार में कहते जैसा भ्रांति का खंडन करने वाला जो है उसमें भी ईदम जुड़ता ही है जो तो असंधिग्ध है और अविपर्यस्त ज्ञान वह हमेशा अयम से सिंह जवाब असंधिग्ध और अविपर्यस्त जो भी बोध है जैसे इस शरीर में आत्मा का बोध अयम आत्मा ये भाव है ना ये आत्मा है इसे मरना नहीं चाहिए सबका सब शरीर का मरने से डरते क्यों सब शरीर को आत्मा मानते है। अब शरीर को आत्मा जब बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है अयम देह आत्मा इस विषय में किसी को संशय नहीं है कोई विपरी भ्रांति नहीं मानते इसको यथा तथा तद अत्र निर्णय तो उसी प्रकार से यहां पर लौकिकी ज्ञान में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं शास्त्रीय लौकिका तो। नाम प्रसिद्ध देहरूपी आत्मनि संशय प्रिय रहितो अयम अस्वी की बोधो यदलभ्य लौकिक लोगों में प्रसिद्ध देहरूपी आत्मा संशय रूपये तो ऐसा बोध जिस प्रकार से सर्वानुप है सभी को अनुभव सिद्ध है, इसलिए उसी कराना चाहती है। किस विषय में प्रत्येगात्मा की जैसा दुनिया को इस शरीर के बारे में अनुभव है उसी प्रकार का अपरोक्ष साक्षात्कार अपनी आत्मा के बारे में भी कराना चाहती है शुद्धि क्यों कराना चाहती है उस प्रकार प्रकार का का ज्ञान को अर्थात संशय रहित अप्रोक्षित ज्ञान को मुक्ति क्षेत्र के लिए संपादन करना चाहिए अतएव उसको निर्णय करने के लिए अयम श्रुत्या व्यवहार कर रही च आचार्य वाक्य ऐसा ही वाक्य सिद्ध करेगा इसे क्या प्रमाण है कति इसमें आचार्य शंकर को उपदेश साहस चौथा प्रकरण पांचवा श्लोक को वैसे क्या वैसे लिख देते हैं, हैं। देहात्म देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्य भवेद्य स ने मुच्यते उपदेश सा से चार पांच का है देहात्म ज्ञान व्ञान देह में जिससे आपको आत्मा का ज्ञान होता है अयम अस्मि अयम देवत्त तो अस्मि ऐसा दृढ़ इससे कोई संशय नहीं है कोई विपरीय नहीं किसी ने भी आपसे दूसरे से जाकर पूछाने में आदमी हो गया औरत हो पूछा क्या हैं ने पूछता ना कोई सब जानता है मैं वो पक्का हूँ दृढ़ निश्चय है न कोई संशय है क्या संशय होगा तो पूछेगा नहीं भ्रांति हो तो पूछेगा अभी दारू पीकर के पूछ सकता है मैं आदमी की पशु हूँ दारू पी पूछ ले तो लेकिन ऐसे संज्ञान में सचित वाद होकर व्यक्ति बोल नहीं सकता है बाल पूछ नहीं सकता कि मैं आदमी हूँ या पशु हूँ या औरत हो क्या हो बताओ भाई आप <laughs> किसी कोई पूछना आता नहीं, नहीं देगा क्योंकि उसको अपने शरीर को लेकर के एकदम संशयरे दृढ़ निश्चात्मक ज्ञान पक्का शराबी को भी रहता है। <laughs> <खेरा हूं? laughs> सकता है मैंने कहा शराबी हो सकता है कुछ भी लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है शराब कोई पक्का ज्ञान रहता है और जाता है। बाकी सारे क्यों नहीं अपने को नहीं बोल <laughs> मैं क्या हूं? जानता पढ़े रहते नाली में पड़े है, है बोलता है अपने को ना। रहते बोलते पढ़ के तब भी बोलता है और अपने नाम पूछे तो सही बताएगा कभी इतना दृढ़ है ये इतना दृढ़ है नसा में भी आगे भूलता नहीं सो आया वो आजा करके मुझे खट जवाब दे देगा मैं कौन हूँ ये पूछेगा नहीं पूछा कौन है तुरंत ये नहीं बोलेगे मैं सोचूंगा भाई अजमीन से उठ रहा हूँ मैं सोचूंगा की भाई मैं आजमी हूँ कि क्या हूँ इस बात बताऊंगा तेरे को ऐसा कोई नहीं बोलता ऐसा भी जिनकी गफलत में है तब भी वो कट इतनी है। देह में आत्मबुद्धि जिस प्रकार से एकदम संशय रित विपर रही अत्यंत अपरोक्ष और दृढ़ उसी प्रकार में ज्ञान ध्यान ज्ञान वाले ऐसा ही कोई आपको ज्ञान होना चाहिए जो एकदम एकदम दृढ़, संशय, रहित परे, पक्का ज्ञान हो वो ज्ञान क्या करेगा देह में आत्मज्ञान का बाप इतना पक्का है ना इसको तोड़ने वाला भी इससे भी और ज्यादा पक्का होना जरूरी है ना वो कच्चा होगा तो कैसे तोड़ेगा इसको यही हो है ना हम लोगों को जो हम ब्रह्मा स्त्र बहुत कच्चा है ही नहीं समझो सुने हुए हैं बोल रहे हैं ऐसे हाँ, ही है वो। वो बोलने पर भी रहता तो वही कह रहा हूँ <laughs> कैसा है वो है इतना दृढ़ नहीं हो जाता तो ये टिकता कहां से तो उसका इसका भले राम का भजन करो लेकिन शरीर याद आएगा जी। है भजन कहा होता है इसलिए ये जहाँ भजन कर रहा है उसको दिमाग जोर चलते रहता है समस्या तो ये होती है हमने देखा हमने अपने घर में बहुत उस पर विवाद करते थे हम लोग अपने घर में वो हम लोग के यहाँ माध्यम समझे मढ़ी और बोलते मड़ी बोलते हैं शुद्धि को लेकर ना कोई दूसरा छूना नहीं चाहिए भोजन पानी ना बड़ा शुद्धि थी जो नहा धो करके भोजन बनाती इसलिए पूजा घर के बगल में रसोईघर होता है पूजा घर उस बगल में रोसे घर ताकि कोई व्यक्ति पूजा घर में नहीं जाएगा अशुद्ध होकर तो रसे घर में कैसे घुसेगा पूजा घर से दरवाजा रसोई घर के अंदर कोई दूसरा दरवाजा के बिल्कुल विशुद्धता पूर्व व्यवहार होता था इसलिए आप भोजन खाएंगे तो बाहर खाना है सारा भोजन बाहर आया महिला बर्तन वहीं से बाहर चला गया शुद्ध बर्तन ही अंदर जाएगा क्यों महिला बर्तन लेके नहीं जाओगे आप बर्तन नहीं ले जाओगे तो जाओ इस तरह से बनाए हुए थे लेकिन हम कहते थे ये सब ठीक है आपका शुद्धिकरण का दृष्टिकोण से आपने पूजा घर के बाद रसोई घर बना दिया और रसोई घर के लिए पूजा घर से ही दरवाजा दे दिया कोई भी बच्चा भी बिना ना है अंदर घुसना सकते सब बनाया उचित है ये सारी बात है है सारी मैं समस्या समस्या दूसरी है हमारे साथ हम बच्चे है। तो है? है, हम बच्चे हैं हैं क्या पिताजी बोलते कर कर कर रहे हैं। कर रहा हूं, कर रहा पूजा उधर हलवा का सुगंध आ जाता है दिमाग उधर जाता आप बना कर ये है गायत्री का कार छुटा होता है नहीं।, नहीं हमारा तो होता था हम तो साफ बोलते थे इसी बात पे लड़ते थे कहते होते वहाँ तक वो तो पकौड़ी छान रहे थे हमारे हो गया सारी दिमाग वहाँ चली गई पकौड़ी में अब क्या जब करूँगा मैं यहाँ बैठ करके पूजा घर में कर रहा हूँ नाटक केवल हो रहा है वो थे बात तुम्हारा सही है लेकिन क्या करे अब इसके लिए उपाय फिर हम लोगों ने प्लान किया वो गंदी तरफ आगे नहीं इसे करना पड़ेगा वो कैसे करें एग्जॉस्टम लगा दिया पर लगा करके जब भी आप आपको छौकोगे जैसे पकाओगे पकाोगे एग्जॉस्टमेंट चला देना जब तो हम लोग आप बैठे हों तो और ये दरवाजा बंद करो ये तो गम कम बन जाएगा एग्जस्टमेंट से बाहर सुबंध चला जाएगा हमारे पास पुजर्ग पूजा घर में नहीं आना चाहिए सुगंध दिमाग उधर भाग जाता है बढ़िया आज मिल रहा है माल बन रहा है खुश हो जाता है दिमाग आज तो है माँ जी खूब बढ़िया माल बना रही है दिमाग वहाँ चली गई इंतजार उसकी होगी अब कब परसेंगे कब खाएंगे तो फिर एग्जॉट करने लगा गया गया बड़ा फिर बड़ा वो वो रोशन थाने से चली जाए और वो चूल्हा जो बना देते बड़ा चुनी टाइप बनाया गया बड़ा व्यवस्था करनी पड़ी तब जब कम आने लगा ना के बराबर तब तो हम लोग जब ध्यान ठीक होता झिजेते हैं ना दिमाग वहां पर राम राम कर रहे थे राम राम कहा हो दिमाग तो उधर भी जाता विषय में क्या लगा हमें कभी भी दीवार को सट के बैठ नहीं जब ध्यान करने वाले वो आदमी सो जाए पक्का <laughs> वो जब कर ही नहीं सकता जब दीवार के सड़के बैठे हम लोग के डंडे पड़ते थे ना पिटाई करते थे पिता से वाले को भी नहीं थे थे। ना आलास आ जाता है आलास आ जाएगा नींद आ जाए वो डंडे से पिटते थे ये तो दे दे। पीछे से मारते यहाँ बैठ हुआ ना यहाँ से मारते थे यहाँ आगे वो अपने पाठा को आगे करके बहुत मिल्ट्री में भी नौकरी की है ना उनको तो बड़ा नियम काम जबरदस्त बताते वैसे वाला से बहुंगा। बहुंगा। भी मातृ संप्रदाय वाले तो डबल हो गए बहुत शक्ति चलती सबका लाभ आपकी कला है उस समय वो नहीं सख्ती करके हम लोगों से कराए नहीं होते और ढंग से वो न किए होते ना अंतर शुद्ध होता है ना ज्ञान कुछ पछता उन्हीं की कृपा है वो समय जो डंडे दंडे केवल पर आज हम लोग कुछ रास्ते में आए हुए हैं वो समझ में नहीं आता उस समय में लेकिन अब एक एक चिंतन करता हूं पीछे का तो ध्यान आता है। तो वो वो समय जो कराया तमगुण का निवारण करने में जरूरी होता है देह में विद्यमान जो दृढ़ आत्मज्ञान का निवारण करने दृढ़ जो परम ज्ञान चाहिए ज्ञान यहाँ है तादर्शी दृढ़ विपरीत ज्ञान क्या करेगा इसको बात करेगा यहां पर अयम अस्वी कर व्यवहार है ना इस इसमें अयम आत्मा अस्थि ऐसे बोल पकड़ रखे हो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा अयम देहो आत्मा नास्ति किंतु अयमगात्मा आत्मा ऐसे अयम यहां भी व्यवहार करना पड़ेगा यदि अयम यहां पर व्यवहार नहीं होगा तो ग्रहण नहीं हो पाएगा तो उस अयम को तोड़ने के लिए यहां भी अयम जरूरी है काट करने के लिए अयम देना यह दृढ़ में उसको काटने में क्या करना पड़ेगा आयम आत्मास्ती वो जब तक इस समान आकार को लेकर के विपरीत विषय को होना चाहिए बस ये दृढ़ हो जाए जैसा ये है वैसे विपरीत ज्ञान होना चाहिए शब्दावली में बस अयम अश्मी दोनों बराबर यहां वहां बस इधर देह है बोले प्रत्येगा जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा आचार्य शंकर का कहना है तब तक आपके शरीर में आत्मबुद्धि तो जो है वो कभी दूर नहीं हो सकता चाहे जितने रट लो तब तक तो सुन लो कुछ नहीं होने वाला इसका प्रोक्ष पहले ऐसे ही करना पड़ेगा सीढ़ी है सा, साधना का पहले अयम प्रत्येगात्मा एवं आत्मा अस्थि अस्मि ऐसे ही जानना पड़ेगा इसलिए कहते हैं आत्मनीय भवेदा गृहा ज्ञान बाधक आत्मनीय ज्ञान यदा भवे तथा यस्य और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे ज्ञान हो जाता है स वह ने मुच्छत न चाहे तो विमुक्त हो जाए यही निश्चय कर लेगा ये शरीर आत्मा ने मन आत्मा ने बुद्धि आत्मा ने अहंकार आत्मा ने किंतु ये जो प्रत्येक आत्मा चिदावास वही वास्तव में उसका असली स्वरूप कूटस्थ है? है वही मैं हूं वही आत्मा है अयम कूटस्थो आत्मास्थी ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी वह मुक्त हो जाता है उसके न छाने पर मुक्त हो सकता है टीका अहम मनुष्य यदि देहात्म दृढ़ प्रत्यो जैसे क्या है दृढ़ प्रत्ये अहम मनुष्यत्मक विषय में क्या है हैत्मा जो है इसका इस प्रकार का जो ज्ञान इसको देहात्व ज्ञान का अपवादने न कौन किस ज्ञान के तरूप अपवादन करके ब्रह्म अहम अस्मृति ज्ञान ये जायते जिसके अंदर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है नपि रहितोपि मोक्ष नाव संसार है तो ना, तो के कारण जो अज्ञान है वह ज्ञान के द्वारा बाधित हो गया कि यादृशी अज्ञान थी तादृशी ज्ञान आपने पैदा उसके अनुरूप ज्ञान आपने मैंने काटने के अनुरूप ज्ञान आपने पैदा कर दिया है वैसे ही अयम करके दृढ़ आपके से ज्ञान हो जाएगा तभी तो इसको हम काट पाएंगे और मुक्त हो सकेंगे एक तो एक अभिप्राय हुआ एयम शब्द प्रयोग का दूसरा अभिप्राय क्या है का प्रयोग के प्रति तब कहते हैं अयमितरोक्ष प्रकाश चैत अक्ष गोक्ष जिस चीज का अपरोक्ष हो रहा है उसके लिए आप इदम का प्रयोग करते हैं जिस चीज का परोक्ष है तद का प्रयोग करते हैं व्याकरण कारणमस्त है, सन्निकृष्टे चैतदोमीर्तीकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदोप्रकृषे पर जानी अदस्तु विदेश सन्नीकृष्ट में थोड़ा दूरी में रहने वाला विपरीत प्रकृषित दिखाई दे रहा है लेकिन दूरी में प्रतिष्ठी हो रहा है एक समीपतर में बिल्कुल नजदीक एक एशात्मा सर्वांतरह तीसरा प्रश्न प्रयोग कर दिया एकदम निकटतम और एक समीप में रहने वाले दम यम लेखन एयम पुस्तक इत्यादि पास में रह रहा है असौ दूर में आए भी दिखाई दे रहा है असौ सूर्य को भी हम बोल सकते हैं बहुत दूर है दिखाई दे रहे ना असौ सूर्य बोला जा सकता है अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो परोक्ष के व्याकरण तक सिद्धांत है इसे, इसे पुरपक्षी कहता है जब अयम बोले इसका मतलब क्या है अपरोक्षता कायम अस्मी मतलब आत्मा का अप्रोक्षता मान रहे हैं आप सिद्धांत की तरह बिल्कुल हम भी मानना चाहते इस बात ये हमारी बात ही हो गई ऐसे कोई शंका नहीं है कोई विरोधी बात नहीं है क्योंकि तो। स्वयं प्रकाश सदा परोक्ष क्योंकि हमारे मत में ये जो स्वयं प्रकाश आत्मा होने से वो सदा ही अपरोक्ष साक्षात अप्रोक्षा को कहा निरपेक्ष अप्रोक्षता आत्मा और सापेक्ष अप्रोक्षता ये सारे वस्तु आंख खोलेगे तब दिखेगा निखेगा अब आत्मा के लिए न की जरूरत है काम की जरूरत है न प्रकाश की जरूरत तो है। इंद्रिया की ये तो जरूरत जब प्राप्त मन तो पहले साधनात्म बंद, बंद करने की जरूरत है आवृत अमृत में छ है ना कठाओ आवृत चक्ष सारे इंद्रियों को बंद करो प्रत्याहार क्या कहते हैं प्रत्याहार कर लेना प्राणायाम के बाद प्रत्याहार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आजकल यम नियम क्या मालूम है लोगों को आसन प्राणायाम करते हैं और फिर सीधे ध्यान में न प्रत्याह ना, ना धारणा कुछ और प्रत्याहार का अभ्यास बहुत जरूरी है उसके बिना ध्यान तो होगा ही धारणा भी जरूरत है जब तक एक विषय में बांधने की क्षमता नहीं आपके पास एकाकर वृत्ति कैसे चलेगी प्रत्यार बोले तो विषयों से इंद्रियों को अलग करके अपने अंदर लाने की क्षमता होनी चाहिए अपने मर्जी से विषयों के साथ संबंध करना न करना अपनी मर्जी होनी चाहिए अब इतना आपका इंद्रिया अपने कंट्रोल में रहेंगे तब इसमें इसलिए अभ्यास कराया जाता है योग्य आने को साधन है बैठे हैं आप बैठे भी पंखे की आवाज सुनिए श्वास की आवाज सुनिए अभ्यास कीजिए इसको पंखे की आवाज और श्वास की आवाज पक्षी का आवाज जल का आवाज शब्द के पहले अभ्यास कर इस तरह से आसान है और सब का जड़ वही है सब सर सबसे तो वायु आया सब आते हैं स्पर्शा भी इंद्र एक इंद्र नियंत्रण हुआ फिर आंख बंद रखते हुए अलग अलग रूपों को नजदीक का दूर का सब रूपों को देखिए जब आंख खुले में देख रहे हैं अभी जैसे वे पहाड़ देखे हुए हैं आप आकाश को देखे हुए चंद्रमा को देखे हुए हैं वो सब देखे हुए हैं आंख बंद करके भी नजदीक में अपने नजदीक के पेड़ को देखो बह समझो कि आप मकान बैठे हैं मकान सामने पेड़ है देखिए उधर चंद्रमा बहुत दूर रूपों का अभ्यास रसों का अभ्यास सब इंद्रियों के विषय में किस तरह से बैठे बैठे अभ्यास करना पड़ेगा इंद्रियों को उसकी तो और तो दौड़ा और वापस ले आओ फिर दौड़ा फिर वापस लेकिन अभ्यास करनी पड़ेगी ना तो नहीं तो, तो वासन से भाग जाती हो आप थोड़े रोक सकते हो भागते हुए भागते हुए रोक सकते हो क्या आप इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा उसको भगाओ भगाओ पकड़ो ये इसलिए कहते हैं इसको शकुनी न्याय आप जानते हैं ज्योतिषी होते हैं ज्योतिषी जो ज्योतिषी नहीं होते जो सड़क पे ज्योतिषी जो पक्षी को रखते हैं पिंजरे में वो क्या करते हैं वो कैसे अभ्यास करते हैं पक्षी को पक्षी को पकड़ लिया उन्होंने पकड़ के उसके पैर में जो है धागा बांध देते दूसरी पैर में दूसरी ढाका दूसरा किनारा वो पिंजरे का एक सराखे में बांध लेते है तो सरिया होता है ना उसे बांध दिया पक्षी को अंदर बंद कर दिया भूखा चार दिन भोजन पानी कुछ नहीं था। तब क्या करेंगे उसको खोल देंगे खुद उड़ेगा वो, उड़ेगा जान बच गई निकला हो और पक्का पक्का की भागेगा कहां भागेगा कितना दूर भागेगा कितना दूर रस्सी है खुद ही तो भागेगा भाग भाग के बेचारे परेशान थक करके आ जाता है तब तो भोजन रख है और जाएगा पानी का सुगंध रात जाएगा पानी पिएगा पैसा है पानी पीएगा वो दाना खाएगा फिर भोजन हटाता है फिर बंद कर देता है रोज रोज रोज रोज अभ्यास करा देता है और उसके दिमाग में बैठ गया मैं इतनी ही उड़ सकता हूं <laughs> और आगे उड़ी नहीं सकता मेरे दम है नहीं उड़ने का उसके दिमाग में आ जाता मैं इसे ज्यादा उड़ नहीं सकता अब वो क्या करता है धागा निकाल कर ढगा ही नहीं पैरों में अब खोलता, देता से बाहर तब तो उतरेगा देर और अंदर मिल जाएगा उतना देर उड़ेगा अंदर अभ्यास करा अब जाएगा वो फिर क्या करता है उसका अभ्यास कराने के लिए कैसे उठाएगा उसको वो चावल रंग देता है उसको भोजन जो है ना कागजों में रंग देता है कभी किसी में कभी किस में कभी किस में रंग देगा अब भूखा भो रखेगा भोजन ही नहीं अब वो निकलेगा वहाँ से ढूंढेगा सुगंध से उसी पत्ता को निकालेगा यू कर देगा गिरा देगा उसमें से जो चावल निकला वो खा लेगा उसकी आदत हो जाती दिमाग में अब दूसरी आदत डाल दी दिमाग में मेरा भोजन इन कागजों में कहीं ना कहीं है वो कोई न कोई कागज उल्टा वो सोचिए इसमें होगा उल्टा दे जैसे उल्टा करेगा अंदर घुसा दे दूसरे को ना उल्टा देखिए अगले को होगा कि ये तो कहीं को उहा है मेरा क्या ज्योतिष इसे ज्योतिषी क्या करेगा जो बाहर आता है एक को जैसे उल्टा है तुरंत उसमें सरा करता अंदर नहीं है अंदर बंद कर देता है कदि देखो तोता तो तो ने तुम्हारे ज्योतिष को दे उसको देख के पढ़ के सुना देता है तो, तो शक्लिंग इंद्रियों को भी हमें अभ्यास कराना है कितना दूर तुम्हें भागना है कितना दूर नहीं भागना है हमारे मर्जी से तुम भागोगे तुम्हारे मर्जी से तुम नहीं भागोगे अब होता क्या है वासनाएं ऐसी है यहां बैठे हैं तो कहां कहां की याद आती है कहां कहां चला जाता है अपने मर्जी से भाग रहा है, है नहीं भागते हुए का ब्रो कर ही पा रहे हैं। तो प्रत्याहार से व्याभ्यास कराया जाएगा इंद्र को नहीं तुम अपने मर्जी से नहीं दौड़ोगे मेरे मर्जी से कितना दूर में कहूंगा जिन विषयों को ग्रहण करने कहूंगा वहीं तो तुम जा करके लौटोगे ये प्रत्याहार है? वो तो हमारे यहाँ तो एक ही मेरे पास तो उपलब्ध है और वैसे निरंजन जी ने तीन भागों में कर दिया आरंभिक मध्यम और उच्च कोटिका जैसे गुरु जी तो को प्रकार कराते तो तो पुस्तकों में तो छपी योग पुस्तक आता है पांच अलग अलग छापे हुए है ये निर्भर होता है ये आप ये साधक के ऊपर निर्भर है हमें कितने स्टेज में कराना है उसे क्या क्षमता है क्या वासन है कैसी इंद्रियों की क्षमता है खान पीन कई चीजें निर्भर होता है सब पर निर्भर है आप योग निद्रा करा रहे हैं खा पी रहा है क्या योग योग क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता फिर आहार हमारे पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा योग का पुस्तक में क्या हमने लिखा है आहार विज्ञान सबसे पहले रखा फिर प्रार्थना विज्ञान आहार उसके बाद प्रार्थना उपासना के बिना कोई साधना तक सफल नहीं हो सकता देवताओं की कृपा जरूर है तभी आपका मन एकाग्र हो सकता है ये सारी इंद्रियों के अपने अपनी देवता हैं। हर इंद्र का अपने देवता पता है ना विदांत परिभाषा में आया था रुद्र ब्रह्मा वगैरह सब है अग्नि वायु इंद्र अब देवताओं को खुश नहीं करोगे तो वो वो क्या करेंगे वो इंद्रियों को लचाते रहेंगे तुम तो चाहे कुछ भी करते रहो वो तो देवता बैठा आया उसको दौड़ा देगा वो तो सारे देवताओं को प्रसन्न करोगे तो इंद्रियों को शमन रखेंगे इसे प्रार्थना भी जरूरी है योग के हमारे इस पुस्तक में क्यों पसंद कर रहे लोग कारण ये कि सारी पहलू उसके अंदर दिया हुआ है साधक के लिए क्या जरूरी है उसको पढ़ने से मालूम साधकों को मैं क्यों विफल हो रहा हूँ जो सब विफल हो रहा है उसको पहचान आ जाएगा कि क्या उसकी कमी हो रही से। तो देख सकते है से ना आहार में कमी हो रहा है किस में कमी है वो तो अपने आप समझ सकते हैं पुस्तक अनुभव होने के बाद नो छूट नहीं है अनुभव होने के बाद में तार सिखा रहे हो तुम खा ही नहीं रहे हो ना वहां खा खा रहे हैं आप न खा रहे ना पी रहे तो वेदांत को छूट खा रहे क्या <laughs> इसलिए छूट नहीं है इसलिए हम कहते हैं चीजें छोड़ना नहीं है हमें छूट जाना चाहिए हम छोड़ते हैं बुद्धि से गड़बड़ हो गड़बड़ों और क्या? मैंने क्या दिया? <laughs> <त्यांग> दिया? <laughs> वो गलत है इसी तक यहाँ पर देखो वो ज्ञान स्वयं अप्रोक्ष होने के नाते आत्मा कैसी है स्वयं प्रकाशन होने से वो सदा अप्रोक्ष होता है इसलिए अयम शब्द से अप्रोक्षता का कथन किया शक्त यदि कहते हो तो हमारे सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं है हमें भी स्वीकार है अयम शब्द से आत्मा की अप्रोक्षता का कथन किया गया है तो बहुत सी